धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम कि उपाध्याय गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं काम ही नारि पियारिजि लोभ ही प्रिय दाम तिमिर घुनाथ निरंतर प्रियला गहु मुहि राम भगवान मुस्कुरा कर बोले तीन विकारों में से काम और लोभ का ही नाम लिया क्रोध को भूल गए क्या गोस्वामी जी ने कहा नहीं महाराज क्रोध के लिए भी मैंने सोच रखा है क्या दोहावाली रामायण में वे कहते हैं बने तो आपसे बने और यदि आपसे बिगड़े तो इतना बिगड़े कि जिसकी कोई सीमा ना हो बने तो रघुबर सो बने किगर भरपूर तुलसी औरन सोबने और भगवान ने कहा मुझसे क्यों झगड़ना चाहते हो हम अन्य लोगों से तुम्हारी बनवा देंगे बोले नहीं महाराज संसारी लोगों से बनने में भी क्या रखा है आपसे तो बनने और बिगड़ने दोनों में कल्याण है जब हमारे अंतकरण में प्रीति होती है तो वह प्रीति प्रभु को इतना परिवर्तित कर देती है कि जब भक्त कहता है कि आप संसार में उतरिए आप भी कर्म के परिणाम भोगिए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं भगवान जब मानव धारण करके मर्च लोक में अवतरित हुए और कर्म के परिणाम सामने आए तो उन्होंने अपने जीवन के द्वारा मानो यह शिक्षा दी कि कर्म भले ही अपने परिणाम की सृष्टि करे परंतु उस परिणाम से हम प्रभावित होते हैं या नहीं होते ये दोनों बातें अलग अलग है क्रिया के द्वारा किसी घटना की किस सृष्टि हो सकती है पर क्रिया का अर्थ लगाने में व्याख्या करने में व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म के द्वारा जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो कठिनाइयाँ और समस्याएँ पैदा होती हैं ईश्वर ने स्वयं मनुष्य के रूप में अवतरित होकर मानो उन समस्याओं को अपने जीवन में स्वीकार किया अवतार का अर्थ यह है कि वह नीचे मर्दलोक में उतरा और उसने मानवीय जीवन तथा उसकी समस्याओं को स्वीकार कर सुख और दुख की घटनाओं को स्वीकार कर जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान दिया भगवान राम के चरित्र की यह महानतम भूमिका है मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि हम लोगों के जीवन की और विश्व के सारे मानव मात्र के जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर आपको रामचरितमानस में भगवान के चरित्र में न मिले सावधानी केवल इस बात की रखनी है कि हम इस रामचरित्र की व्याख्या कहीं ऐसी न कर डालें कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अपनी लीला की अपना चरित्र प्रकट किया उसका उद्देश्य ही मिट जाए इस धर्म के संदर्भ में अब मैं आपका ध्यान रामायण के एक अंश विशेष की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा वह प्रसंग ऐसा है कि उसे जितनी बार पढ़ता या कहता हूँ तो लगता है कि आध्यात्मिक सामाजिक तथा आधिदैविक जगत का शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसका समाधान आपको उस प्रसंग में न मिले वह प्रसंग वैसे रामलीला में भी बड़ा लोकप्रिय है और वह है परशुराम जी और भगवान राम का संवाद वैसे तो समाज में लोग इसे इस नाम से नहीं जानते वे कहते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद यह भी बड़ी विचित्र बात है भगवान राम ही अधिक बोले वे लक्ष्मण जी से कम नहीं बोले तो भी लोगों ने इसे भगवान राम से परशुराम का संवाद न कहकर इसका नामकरण किया लक्ष्मण और परशुराम का संवाद यह प्रसंग कितना लोकप्रिय है लोग कितने ठाक हंसते हैं कितने मग्न हो जाते हैं कई स्थानों में तो पूरी राम लीला हो तो भी लोग यही प्रसंग अलग से चुनकर इसी की लीला कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इससे बढ़कर आनंददाई अन्य कोई प्रसंग नहीं है उनको उस प्रसंग में जो आनंद मिलता है वह क्यों मिलता है ब्रह्मलिंद स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बार यही बताया था आश्रम में रामलीला हो रही थी परशुराम लक्ष्मण के संवाद के दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों के खड़े होने के लिए भी स्थान नहीं बचा भीड़ को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो वही सफलता का प्रमाण पत्र है परंतु उन्होंने कहा देखो आज की भीड़ को देखकर लोगों के जिस मानसिक दशा का परिचय मिलता है उससे कितनी निराशा होती है कल भी तो राम की ही लीला थी परंतु तो कल इतने कम लोग थे और आज इतनी भीड़ इसका अर्थ है कि रामलीला के भी जिस प्रसंग में तू तू मयमय का झगड़ा हो दही लीला अच्छी लगती है क्योंकि वे राम में भी अपने को ही ढूंढने की चेष्टा करते हैं वे ऐसा कोई स्थान ढूंढते हैं जहां लगे कि हम भी उन्हीं के आसपास कहीं खड़े हैं अब कठिनाई यह है लीला में जो आकर्षक लगता है वह व्याख्या में आपको आकर्षक नहीं लगेगा अब विचार करके देखिए वर्ण और आश्रम के संदर्भ में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान इस राम राम संवाद में न किया गया हो आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप उन पूरी पंक्ति के प्रत्येक अक्षर को इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि इस संवाद का उद्देश्य और तात्पर्य क्या है भगवान राम की लीला में इस प्रसंग का एक विलक्षण उद्देश्य है परंतु कई लोगों को यह बड़ा अटपटा प्रतीत होता है मुझे स्मरण आता है दिल्ली में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में कथा होती है परशुराम जी के प्रसंग पर चर्चा चली तो कथा समाप्त होने के बाद एक सज्जन आए क्रोध से तमतमा रहे थे उन्होंने कहा भगवान परशुराम का यह अपमान तुमने ब्राह्मण होकर इतना अनर्थ किया सुनकर मैं बड़ा ही निराश और हताश हुआ परशुराम जी का अपमान हुआ इसका उन्हें ज़्यादा दुख नहीं हुआ जितना इस बात से हुआ कि परशुराम ब्राह्मण थे वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण इसलिए मुझे तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए हमारी विडंबना तो यह है कि जो नहीं मानते और आलोचना करते हैं वे तो करते ही हैं जो मानते भी हैं वे जैसा मानते हैं वह मानना भी कोई मानना नहीं है भले ही लोग कहते हैं कि हमारा देश बड़ा धार्मिक है परंतु इतना कष्ट भोग रहा है बात विनोद जैसी लगती है परंतु बड़े दुख की बात है कि चाहे वर्ण धर्म हो या आश्रम धर्म हो चाहे ईश्वर का संदर्भ हो परंतु आप विचार करके ज़रा गहराई से देखिए जब कोई व्यक्ति इस तरह से विचार करके देखे कि भगवान की कौन सी जाति है और किस जाति के लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए तो बात बड़ी गंभीर हो जाती है परशुराम जयंती मनाई जाती है तो यह अच्छी बात है श्री राम की जयंती है तो परशुराम जी की भी जयंती मनाई जानी चाहिए परंतु यह मानकर कि चूँकि परशुराम जी ब्राह्मण भगवान थे इसलिए उनकी जयंती केवल ब्राह्मण ही मनाएं तब तो अनर्थ ही हो जाएगा जब आपको अपनी ही जाति वाला भगवान भी चाहिए अपनी ही जाति वाला संत भी चाहिए अपनी ही मान्यता वाला धर्म भी चाहिए तो वस्तुतः आप चाहते क्या हैं इससे तो यह पता चलता है कि न तो आपको भगवान की आवश्यकता है न धर्म की और न संत की इसका अर्थ यह हुआ कि आपको कुछ सीखना ही नहीं है यह कितना गंभीर प्रसंग है और यह केवल उन्हीं एक सज्जन की बात नहीं है मैं तो कभी कभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता हूं। एक राज्यपाल महोदय मेरी कथा में नृत्य आते थे लेकिन एक दिन उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर तो मैंने अपना सिर पीट लिया वे सज्जन तो परशुराम जी के संदर्भ में रुष्ट थे परंतु इन्होंने कहा कि देखिए सभा की बात तो और है परंतु उस ब्राह्मण रावण का क्षत्रिय राम ने जिस तरह से वध किया और जिस तरह आप उनका वर्णन करते हैं वह तो अब जरा एक अन्य संकेत पर विचार कीजिए गोस्वामी जी के विषय में तो यह प्रसिद्ध ही है कि वे बड़े ब्राह्मणवादी थे आजकल तो उनके लिए नए नए शब्द निकाल निकलते रहते हैं इसके समर्थन में कहीं से दो चार पंक्तियां उठा कर उद्धत कर दी जाती है परंतु आप ज़रा विचार करके देखिए स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की के अवतार का वर्णन किया जिसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में सचमुच इस प्रकार का वर्णगत पक्षपात था तब तो उनको भी निश्चित रूप से वैसा ही करना चाहिए था जैसा करने का आग्रह लोगों में दिखाई देता है वस्तुतः इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हमारी यह मान्यता है कि व्यक्ति के अनगिनत जन्म हुए हैं और आगे भी न जाने कितने जन्म होंगे यह किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पिछली बार आपने जिस वर्ण में जन्म लिया था अगला जन्म भी उसी वर्ण में लेंगे ऐसी स्थिति में आपका वर्ण धर्म क्या होगा आप तो जिस वर्ण में जन्म लेंगे उस वर्ण की प्रशंसा करेंगे और दूसरे वर्णों का विरोध करेंगे दूसरों की निंदा करेंगे इस जन्म में जिस वर्ण की आपने निंदा की अगला जन्म उसी वर्ण में हो जाए तो क्या करेंगे इस प्रकार तो हम लोग धर्म को मानो कैसी विपरीत दृष्टि से देखने लगे हैं यह इसका बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है अब गोस्वामी जी जो कहते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें परशुराम जी के संदर्भ में संकेत के रूप में कुछ गंभीर बातें रखूंगा। आप कृपया पूरी एकाग्रता से और तन्मयता से सुनेंगे प्रिय अप्रिय लगना तो अलग बात है एक बड़ा मीठा प्रसंग आया सुग्रीव ने भगवान को देखा तो भ्रम हो गया कि शायद ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं हनुमान जी को भेजा और उनसे कहा कि ब्राह्मण बनकर जाना ताकि तुम्हारे ऊपर कोई संकट ना आए हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए और जाते ही प्रभु को प्रणाम किया विप्ररूप धरिक नायछत इस पर भगवान के होठों पर हंसी आ गई हंसी में मानो व्यंग यह था कि तुम्हारा अभिनय सफल नहीं रहा बनकर तो ब्राह्मण आ गए लेकिन इतना भी धैर्य नहीं रहा कि क्षत्रिय से प्रणाम की प्रतीक्षा करते वर्ण धर्म में तो क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है इससे तो लगता है कि तुम नकली ब्राह्मण हो परंतु हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वह भी उतना ही तगड़ा था हनुमान जी ने भी तुरंत पूछ दिया श्याम गौर शरीर वाले आप दोनों कौन हैं फिर कहाँ छत्री रूप धारण करके वन में बिहारने वाले आप लोग कौन हैं को तुम श्यामलगौर शरीरा छत्रिय रूप फिर हो बनबीराम संकेत यह है कि महाराज यदि मैं नकली ब्राह्मण हूँ तो आप नकली छत्री हैं यह तो सिद्ध ही हो गया कि आप भी भेष बना बनाए हुए हैं और मैं भी वेश बनाए हुए हूँ बोले आपने कहा कि तुम यदि सचमुच के ब्राह्मण होते तो छत्र से प्रणाम पाने के लिए प्रतीक्षा करते परंतु प्रभु आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं यदि आप स्वयं को छत्री और मुझे ब्राह्मण मानते होते तो आप ही मुझे प्रणाम कर देते आपने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और मेरे प्रणाम का उत्तर भी नहीं दिया रामायण का सूत्र क्या है मान लीजिए कि आप किसी नाटक में कार्य कर रहे हों और भिन्न भिन्न नाटकों में आपको जिन पात्रों की भूमिकाएं दी गई है वे भिन्न जातियों की हो भिन्न वर्णों की हो भिन्न प्रांतों की हो तो आपकी सफलता इसी में है कि आप उन नाटकों में भिन्न भिन्न भिन भूमिकाओं का सही सही निर्वाह करें गोस्वामी जी ने एक बड़ा दार्शनिक सूत्र दिया उनसे पूछा गया कि भगवान के ये जो इतने अवतार हैं इतने रूप हैं इसका क्या अर्थ है इस पर गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया बोले जैसे कोई अभिनेता अपनी भूमिका के अनुकूल अभिनय करता है वैसे ही भगवान की लीला के लिए भक्तों ने जो भी नाटक प्रस्तुत किया भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी अभिनेता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया परंतु इसके साथ ही उन्होंने एक बात और जोड़ दी और वह बड़े महत्व की है उन्होंने कहा चाहे जिस भी नाटक में वह चाहे जैसा भी अभिनय करके दिखा दे और वह लोगों को चाहे जितना भी सही दिखे परंतु वह जो दिखता है वह हो नहीं जाता जथा अनेक्रेस धरी नित्य करई नटको इन सुई भाव दिखावई आप हो इन सोई आप हो इन जो दिखाता है वह हो नहीं जाता यही इस दोहे का प्राण है हो नहीं जाता का अभिप्राय क्या है यदि अभिनेता ऐसी भूल करे तो कभी उसे बड़ा सुख मिल सकता है और कभी घोर दुख भी मिल सकता है